नमस्कार आप सुन्दर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में हम लोग पहुंचे हैं गिरवर और गिरवर में खास कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है जहां पर बालिकाओं को विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है उनका होस्टल है और कुछ सिलेक्टेड जो है सिरोही ब्लॉक से या फिर आस के जो हमारे सिरोई के साथ जुड़े हुए जो जिले है वहाँ के बच्चे खास करके यहाँ पर रहती है सभी लड़कियाँ यहाँ पर रहकर पढ़ाई करती है तो मेरे साथ यहाँ के जो टीचर है स्कूल में जो पढ़ा रही है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में तो किरण जी हमारे साथ है जो यहाँ की शिक्षिका है जो बच्चों को पढ़ाती है उन्हीं से सुनते हैं कुछ बच्चे जो है यहाँ के सिलेक्टेड बच्चे हैं जो आगे कंपटीशन के लिए स्टेट लेवल के कंपटीशन में जाएंगे जैसे की स्कूल लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है प्रतिस्पर्धा होती है जैसे कि गायन स्पर्धा होता है या शब्द होती है या फिर स्पीच कंपटीशन होता है या फिर और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज चलते हैं तो इसमें ये बच्चे जो है हमारे सिरोही जिले के सभी लोग अपने अपने स्थान से लोकल एरिया में नंबर वन आए हुए हैं और इन्हें पुष्कर भेजा जा रहा है जहाँ पर स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन होगा तो इसकी पूरी जानकारी हम किरण जी से सुनेंगे और उसके बाद हम लोग बच्चों से भी बात करेंगे और उनकी कुछ प्रतिभाओं को हम सुनेंगे भी इस रेडियो के कार्यक्रम में तो चलिए सुनते हैं अभी किरण जी को हेलो नमस्कार मैं किरण बोल रही हूँ कस्तुबा गांधी आवासीय विद्यालय गिरवर से मैं यहाँ पे टीचर हूँ और हमारे यहाँ पे ये सिरोई जिले के अलग अलग ब्लॉक से बच्चे आए हुए है ये आओ देखो सिक्को प्रतियोगिता यहाँ पे पहले स्कूल लेवल पे हुई फिर ब्लॉक स्तर पे और फिर जिले स्तर पे हुई थी और इन सब में ये जो अलग अलग स्कूल की बच्चियाँ हैं ये फर्स्ट सेकेंड आई है और इनका कल हमारे यहाँ पे नाइट स्टे था अब ये लड़कियाँ जो फर्स्ट सेकेंड आई हैं, ये स्टेट लेवल का जो आउदे प्रतियोगिता होने जा रही है पुष्कर में अजमेर जिले में वहाँ पर ये लड़कियाँ आज शाम को निकलेगी यहाँ से इसलिए ये अलग अलग स्कूल से आई हैं और फर्स्ट सेकंड आई है इसमें पांच प्रतियोगिता होती है अवधे में अंग्रेजी अंताक्षरी हिन्दी अंताक्षरी और शीघ्र गणना गणित वाले सवाल और जी के और आशुभाषण इनमें ये फर्स्ट सेकेंड आई है फर्स्ट से फिफ्थ का अलग है और सिक्स टू एट का अलग है इसमें आठ लड़के हमारे यहाँ पे आई हुई है आप इनसे अपने अपने बारे में इनकी जानकारी लीजिए और इनके जो जो कविता वगैरह जो अच्छा गाती हैं उनके बारे में इनसे सुनिए बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं बहुत इंटेलिजेंट है ये लीजिए इनसे बात करिए बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया की कि किस तरह का कॉम्पिटिशन आओ देखो सीखो इस विषय पर होता है और जो बच्चे हमारे साथ है मैं चाहूँगा की आप अपने अपने बारे में बताइए हमारे साथ आठ लड़कियाँ हैं जो विशेष रूप से कंपटीशन के लिए स्टेट लेवल में जा रही है पुष्कर तो उनकी मैं पहचान आप सभी को कराऊंगा सभी लोग अपने नाम और क्लास और कहां से तीन चीजें बतानी नाम क्लास और कहां से हेलो मेरा नाम आयशा है मैं सरुपगंज से हूँ और मैं क्लास में पढ़ती हूँ और मैं सिग्री गणना में पुष्कर जा रही हूँ हेलो मेरा नाम निशा है मैं दांत्री से आई हूँ मैं कक्षा पाँच में पढ़ती हूँ राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय दांत्रे अंग्रेजी इंतराक्षरी हेलो मेरा नाम कृष्णा है मैं डिबाणी से आई हूँ मेरी क्लास फाइव है और मैं पुष्कर में जीके में जा रही हूँ हेलो मैम आशा मैं कोजा गांव से राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय से मेरी कक्षा फाइव में मैं हिंदी इंतराक्षरी में प्रश्न हेलो मेरा नाम है मैं कक्षा एट में पढ़ती हूँ मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दांतरे से आई हूँ और मैंने हिंदी अंतरक्षर प्रतियोगिता में भाग लिया है हेलो मेरा नाम बीचले में वर्मा के माध्यमिक विद्यालय से आई हूँ मैं जीके में फर्स्ट आई हूँ मेरा नाम निर्मल है मैं मरिया से आई हूँ स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोलुआ मरिया है मैं शीघ्र गणना में पुष्कर जा रही हूँ हेलो मेरा नाम मुरुदर है मैं क्लास एट में पढ़ती हूँ और मैं इंग्लिश अंताक्षर में मैंने भाग तो अपने बच्चों की जो पहचान वो तो हमने आपसे करा दी है और अभी हम लोग एक एक प्रतिभा को जो है उनकी विशेषता के बारे में वो अपनी बातें जो है हमें सुनाएंगे तो चलिए मैं सबसे पहले आयशा हमारे साथ है जो कक्षा आठवीं में पढ़ती है और खास कॉम्पिटिशन में किस कॉम्पिटिशन में आप भाग लें शीघ्र गन्ना तो शीघ्र गन्ना क्या होता है आपने कैसे तैयारी की उसके बारे में बताओ और उसके बाद आप जो गाना जो है माँ के ऊपर वो भी गाना जो है सुनाइए मैं शीघ्र गन्ना में भाग ले रही हूँ उसमें जोड़ बाग की गुना बाग ऐसी सम्बन्धित सवाल आएंगे तो उसमें 10 मिनट में 40 सवाल करने के अपनी स्पीड बतानी है उसमें कैसे फटाफट सवाल करने मैंने प्रतियोगिता की तैयारी बहुत अच्छी की है और मैम ने भी बहुत साथ दिया है इसलिए मैं उनका नाम रोशन करके ही फर्स्ट आने की कोशिश करूंगी अच्छा बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि आप जो गीत के बारे में बता रहे थे वो गीत हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए तेरे आ चल की ठंडी हवा चाहिए लोरी गा के मुझको सुला ती है तू मुस्कुरा कर सवेरे जगा ती है तू मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए तेरे ममता के साए में फूलो फलो थाम कर तेरी उंगली में बढ़ती चलू आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए तेरी खिद मत से दुनिया में असमत मेरी तेरे कद नीचे है जन्नत मेरी उम्र भर सिर्फ तेरा साया चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए धन्यवाद चलिए अभी हमने आयशा को सुना और वो अच्छी तरह से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही है उनको टीचर का अच्छा सपोर्ट मिला है अभी हमारे साथ दूसरी विद्यार्थी निशा है जो कक्षा पाँचवीं में पढ़ती है और वो भी अच्छी तरह से अंग्रेजी कंपटीशन को कर रही हैं अंग्रेजी जो अंताक्षरी है शायद उन शब्दों की जो अंताक्षरी होती है उसके ऊपर कंपटीशन में भाग ले रही हैं तो आइए निशा को सुनते हैं मैं मीनिंग के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ और मेरी मैम ने बहुत पढ़ाया मुझे आज सामान को हरा बना दे था नीले पैंग गाड़ी ऊपर नीचे लाला फिर क्या होगा गड़बड़ गड़बड़जाला डिंच कोयल के सुख मेंढक बोले उल्लू दिन में आखे कोले चाबी अंदर बाहर ताला फिर क्या होगा गड़बड़ गड़बड़जाला डिंच दूध गिरे बादल से भाई तालाबो में पड़ी मिलाई सागर मीठा चंदा काल फिर क्या होगा गड़बड़ गड़बड़जाल निशा बहुत अच्छा आपने कविता सुनाया हम सभी को आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मेरा गांव मेरा अंचल खास हम पहुंचे हैं गिरवर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जहां पर बालिका हॉस्टल है बच्चे यहां पर अलग अलग जगह ऐसी आए हुए हैं और सभी बालिकाएं जो है यहाँ पर पढ़ते भी हैं और साथ ही साथ रहते भी हैं तो यहाँ टीचर जो है उनकी अच्छी पालना करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और विद्यार्थी से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा और वो भी पुष्कर जा रही है पुष्कर खास स्टेज लेवल में अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए और यहाँ पर जो लोकल एरिया में जो है वो फर्स्ट आई है तो आइए हम सुनते हैं आपका नाम हमारे साथ कृष्णा है जो कक्षा पांचवी में पढ़ती है तो कृष्णा आप किस तैयारी कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बताओ मेरा नाम कृष्णा और मैं पुष्कर में जा रही हूँ मैंने जीके में भाग लिया है मेरी प्रश्न यही मेरे सर ने बहुत तैयारी कराई है लेकिन मुझे इतना है कि मैं पर फर्स्ट आऊँ तो हमने सर का नाम रोशन करके ही आऊ सामान्य ज्ञान के सवाल आते पढ़ाई तो की था बेकरती है बातें बीते जमानों की दुनिया की इंसानों की आज की कल की एक एक पल की जीत की हार की प्यार की मार की क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें बातेंताबें कुछ कहना चाहती है वो तुम्हारे पसना चाहती किताबों में झरने गुनगुनाते हैं किताबों में खेतियां लहलाती है किताबों में रॉकेट कराजे किताबों में साइंस की आवाज किताबे कुछ कहना चाहती है वो तुम्हारे पास रहना चाहती है बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी आपने बहुत ही अच्छी कविता हमारे श्रोताओं को सुनाया और हम लोग मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में खास बच्चियों की प्रतिभा को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और ये बच्चियां जो हैं अपने लोकल एरिया में खास कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आई है और अब पुष्कर में स्टेट लेवल का जो कॉम्पिटिशन है उसके लिए तैयारी करके पूरी तरह से जा रही है तो हम उनके कुछ अनुभव जाने की और अब वहाँ की तैयारी के लिए उन्होंने क्या किया है और उनके अंदर कोई कला है तो उसको हम सुनने वाले हैं अभी तो एक और विद्यार्थी आपका नाम आशा हमारे साथ हैं आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप भी पाँचवी में पढ़ती हैं तो चलिए आशा जी हमारे साथ हैं जो पाँचवी कक्षा में पढ़ती है और आइए आपने किसकी तैयारी की है आप किसके लिए जा रहे हैं पुष्कर मैं हिन्दी अंतराक्षर में मैं बहुत खुश मेरे माता पिता ने वहाँ तक भेजा और मेरी टीचर ने भी बहुत पढ़ाया मेहनत की मैं भी यही आशा करूँगी की मुझे वहाँ पे भी फर्स्ट आना मेरे सर का भी नाम रोशन हूँ हिंदी अंतराक्षर दोहे और कविता बोलने बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ रखू पंथी को चाया नहीं फल लागे अति दूर बड़े बड़ाई ई न करे बड़े न बोले बो रही मन प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गाठ पर जाए हमें जला से लगते प्यारे ये सब जीवन के रखवाले बादल अमृत जल बज पोखर जिले या अवाल जहां लवा लबिया मिलते हैं वहां न होता कभी अक ये सूकाल के सेतु ऐसी से सबके बारे न्यारे है कोई जल की पूजा कर करते करने आते वजुन माजी धर्म आस्था कोई जीवन आस्था द्वारे द्वारे अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने बहुत ही अच्छा कविता सुनाया हमें और साथ ही साथ अंताक्षरी में जो आप जा रहे हैं दोहे और कविताओं को आप दोहराएंगे हिंदी अंताक्षरी आप करेंगे तो चलिए आपने सुना बच्चे की प्रतिभा जो है बहुत ही अच्छी तरह से है और हम आशा करते हैं कि अभी तक हमने चार लोगों की जो प्रतिभा है बच्चों की ऐशा निशा कृष्णा एंड आशा इन लोगों को हमने सुना बाकी चार और बच्चे हैं जिनको हम सुनेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमार इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम मेरा गांव मेरा अंचल सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुन टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा गांव मेरा चल इस कार्यक्रम में और हमारे साथ खास यहां की जो लोकल एरिया की जो बच्चियां हैं वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पहुंच चुके हैं जिनकी तैयारी जो है स्टेट लेवल के कंपटीशन में जाने की है पुष्कर जा रहे हैं ये बच्चे आज और पुष्कर में जाकर ये अपनी प्रतिभा को रखेंगे और हो सकता है कि इनमें एक इनमें कुछ ऐसी प्रतिभा हो जो वहाँ भी फर्स्ट आ जाए तो ये स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा तो इन सभी बच्चों को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि वहाँ जाकर ये अपने जिले का अपने टीचर का अपने परिवार का नाम करें यही हम आशा करते हैं अब हम दूसरी जो प्रतिभा चार बचे हैं उनको भी हम सुनेंगे हमारे साथ अभी निर्मल कुर है जो कक्षा पांचवी में पढ़ती है और आप किस कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले हैं शीघ्र गन्ना शीघ्र गन्ना क्या होता है कैसी तैयारी उसकी होती है उसके बारे में आप बताएंगे शीघ्र गन्ना में सारो संियाओं के सवाल आती है वो हमें दस मिनट में करने इसके लिए हमने पूरी पूरी तैयारी की है वैसे भी सिगरेट गणना तो बहुत सरल होती है हम इसकी पूरी तैयारी करके आए निर्मला बताइए आप किस तरह की तैयारी माना अभी जो फर्स्ट आए थे आप लोकल लेवल में तो उसमें आपने कौन सी क्या किया था जिसकी वजह से आपने फर्स्ट आए वहाँ पे हमने नयून कौन और याद किए थे और सारे संक्रियाओं के ही सवाल याद किए थे उसमें ही हम प्रथम आए थे मुझे धार्मिक गीत अच्छे लगते है हल्दी घाटी का युद्ध स्थल मेवाड़ी मान खड़ा अभिचन चेतक चु और निहार बेरी, बेरी दल अपरम पार खड़ा जो सप्त सिंधु चढ़ा रण भेरी रुक रुक बजती थी वीरू की पूजा फड़कती थी, थी। हल्दी घाटी चब सजती थी स्वयं चलती थी संकेत मिला जो राणा का से तक बिजली सा टूट पड़ा मानो कमाल से ममता की श्रदा का जर दर छूट पड़ा कातर दवनिया आतुर अम्बर से तक बड़ा निरंतर था बढ़ने को सब बढ़ते ही थे पर बढ़ने बड़े अंतर था कर भी तुमने से तक मान मेवाड़ पताका को तुमने ऊंचे अंबर तक उड़ा दी राणा प्रताप के साथ से तक अज तुम को चत चत से वंदन चेतकलो इस माटी का अभिनंदन लडली लुमा झुम्मा लडली लुमच ए मारो गोरबन कराल आली जा मारो गोरबली लुम्मा झुम्मा लडली लुम्मा झुम्मा मारो कराल आली जा मारो घोर बंदन कराल एक समुद्रिया आसू को मंगया पो पोयो पो पोयो राज मारो पोयो पोयो रोर रो बंदन खराल आली जा मारो गौर बंदन खराल लडलील उम्मा झुम्मा लडलील चुम्मा गोरबंद नालो अली चा मारो गोर ए नया सरावती गोर बंद गुतियों तो बेसिया ने शरावती में पोयो पोरा चुमा पोयो पोयोरा चुम उमारो गोरब खरालो आली मारो गोर बंदन खाली मारो गोर बंदन खाल आली जा मारो गोर बंदन खराल ए, ए, ए दे गोर बंद गोतिया तो नद सासा मोती पा हे राज माए हमारो गौर मारो गोरब नखराल आली चा मारो गौर नखराल खराल लडिली लुम झुमा है लडिली लुम झुम मारो गोरब बंदन खराल आली चा मारो गौर नखराल एक की वाड़ी माते गोरबंद तो देखते ही हिवड़ो हरके ओरा ओराबड़ो हर के ओरा मारो गोर बंद जा मारो गोरबंद नाली लुम्मा जुम्मा लुम्मा ओ मारो गोरबंद नाल आली जा मारो गोर बंदन खराल चाड़ ने गोर बंदो तो केरी हेलो हेलो संभाली हे संभाल मारो गोर बंदन खराल आली जा मारो गोर बंदन खराल उलडली लुमा झूमा लडली लुम उमारो गुर बंदना आलीचा मारो गुर बंदना निर्मला जी बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया मारवाड़ी में और पांचवी कक्षा में आप पढ़ते हैं और साथ ही साथ आप कंपटीशन के लिए जा रहे शीघ्र गन्ना तो शीघ्र गन्ना की आपने पूरी तैयारी की है और हम शुभकामना करते हैं कि आप वहां पर भी स्टेट लेवल में भी फर्स्ट आ जाए तो निर्मला के बाद आप आएंगे दूसरे एक विद्यार्थी से मुलाकात करेंगे आपका नाम मरुधर मरुधर हमारे साथ है जो कक्षा आठवीं में पढ़ते हैं कहाँ से आप आए थल से अच्छा चलिए मरुधर से हम अभी सुनेंगे उनके किस कॉम्पिटिशन की उन्होंने तैयारी की है किस कॉम्पिटिशन में भाग लेने जा रहे हैं पूछ उसके बारे में सुनेंगे मैं अंग्रेजी अंताक्षर में हूँ इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की ही मीनिंग माननी होती है और इसमें लास्ट अक्सर पे मीनिंग बोलनी होती है जैसे ए डबल पी एल ई एपल बोला ई आया तो ई पे बोलनी पढ़ाई में हिंदी अच्छा लगता बा अदब बा अदप थाम दिल को सब ये जमी झुम के सब कहो झुमके ए वतन ए वतन जान मन जान जा समाज ये बहा दिल फिदा जानिसा में जलवा वतन तेरा जलवा तो बा मेरी निगाहें करती हैं मेरी निगाहें करती हैं तेरे कदमों पे सजदा वतन तेरा जलवा जलवा वतन तेरा जलवा जलवा चलिए मोरूरा बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और साथ ही साथ आपने गीत भी सुना देशभक्ति वाला आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और विद्यार्थी हमारे बीच आएगी अभी जो पुषकर ही जा रही है खास कंपटीशन में और किस तरह का कंपटीशन है वो खुद ही बताएंगी आपका नाम सारिका रावल हमारे साथ है कक्षा आठवीं में पढ़ती है और वो भी पुषकर जा रही है कॉम्पिटिशन के लिए तो मैं चाहूंगा सारिका आप बताइए आप किस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आई थी और किसकी तैयारी कैसे करके आप पुषकर जा रही है हेलो मेरा नाम सारिका रावल है मैंने इंडियन अंताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लिया इंडियन अंताक्षरी में दोहा सोरठा चंद चौपाई कविता आदि होते हैं इनका लास्टवा अक्षर होता है उस पर दोहे बोलने होते हैं मैं आपको कोई एक दुआ सुनाना चाहती हूँ संवत सोलह सौ अस्सी अस्सी गंगा के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजे शरीर जब तक आप प्रयत्न करना बंद ना कर दे तब तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता सारी का और एक बात पूछना है आपको जैसे कि आठवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पे आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं थोड़ा सा सो आपने सोचा होगा ना आगे मुझे क्या बनना है डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है वकील बनना है एडवोकेट बनना है क्या बनना है लॉयर लॉयर बनना चाहते हैं लॉयर यानी आपको जो है आर्ट्स लेना ही होगा आर्ट्स दसवीं के बाद जो है आप आर्ट्स में जाकर आगे बढ़ सकते हैं आगे पढ़ सकते हैं और इसके लिए अलग सा जो है आपको पूरी जानकारी लेनी होगी और रेडियो पे एक प्रोग्राम आता है करियर ऑप्शन हर शनिवार को शाम को चार से छ के बीच में यह होता है आधे घंटे का प्रोग्राम तो उसमें जो है लॉयर बनने की जो बातें हैं उसमें बताई जाती है किस तरह से आप लॉ करेंगे कितने साल का कोर्स होता है तीन से चार साल का ये कोर्स होता है बारहवीं के बाद आपको इसको करना होता है ठीक है बारहवीं में अच्छा मार्क्स लाना है आपको तब जाके उसमें एडमिशन भी आपको मिलेगा ठीक है चलिए सर एक बहुत अच्छी बात है अच्छा ये आप अपने कौन सी जगह से आए दानतराई से रेवदर ब्लॉक में चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और विद्यार्थी को आपके बीच में बुलाना चाहूंगा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर मेरा गाँव मेरा अंचल और हम लोग गिरवर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका आवासीय विद्यालय में हैं, जहाँ पर आठ अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं अब ये पुष्कर के लिए जा रहे हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ स्टेट लेवल कंपटीशन में जहां पर हिंदी अंताक्षरी इंग्लिश अंताक्षरी कविता स्पीच वगैरह की सारी कॉम्पिटिशन होगी तो हमारे साथ एक और विद्यार्थी है बीजल हमारे साथ है जो कक्षा आठवीं में पढ़ती है और आप रेवदर ब्लॉक फरमान से तो आइए बीजल से हम सुनेंगे वो किस तरह की कंपटीशन में फर्स्ट आई थी अभी तक और पुष्कर में किस तरह की तैयारी उन्होंने की है उसके बारे बताए। में बताएं। हेलो मेरा नाम बीजे सु हूँ मैं, मैं जनरल नॉलेज के बारे में सब पढ़ती हूँ सब वर्ल्ड के बारे में भारत के इंडिया के बारे में और राजस्थान के बारे में सब प्रश्न है वो मेवाड़ सवाई महाधेवपुर कुंभलगढ़, माउंट आबू चित्तौड़गढ़ अजमेर कोटा दौसा ब्यावर अजमेर जोधपुर जैसलमेर हनुमानगढ़ ये सारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। भारत में बाईस भाषा विद्यमान है भारत में सभी भाषाओं के लोग रहते सभी धर्म है और वो अतीत को भगवान मानता है भारत बहुत अच्छा देश है यहाँ पे नागरिकता में एकता है सब लोग मिलजुल के रहते मुझे आने पसंद है देश के बारे में कुछ भी लड़ूंगी बिजल बहुत अच्छी बात बताया आपने आपको सुन के दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा की एक लड़की होने के बावजूद भी आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और आजकल तो लड़कियों को किसी भी फील्ड में जाने के लिए पूरी पूरी, पूरी सुविधा है और वो लड़कियां जो हैं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं और आप जैसे सोचा है मिलिट्री में जाना है आर्मी में जाना है तो जरूर जाइए और वहां के लिए आपको दसवीं के बाद या बारहवीं के बाद आप जुड़ सकते हैं दसवीं के बाद ही जुड़ सकते हैं कुछ एग्जाम्स होते हैं वो देने होते हैं आप किसी भी तरह से उसमें आगे पढ़ना होता है पढ़ाई करके आगे बढ़ना होता है कुछ ट्रेनिंग पीरियड्स होते हैं पहले तो एडमिशन लेना पड़ेगा आपको आर्मी स्कूल में दसवीं के बाद एक बार एडमिशन आपका वहाँ पर हो जाता है तो फिर आपकी ट्रेनिंग सारी चलती रहती है फिर वहाँ से ही आपको जो है आगे बढ़ना होता है ठीक है बिजल अच्छा अपने परिवार के बारे में बताइए आपके परिवार में कौन कौन है क्या क्या करते हैं मेरे परिवार में दादा दादी है बड़े पापा है मेरे बड़े पापा टीचर है सेकेंड ग्रेड के मेरे पापा है मम्मी है मेरे पापा के वेदम है दुकान भी है लो, एक भाई और एक बहन है बड़ी बहन स्कूल जाते हैं इलेवंथ क्लास में पढ़ती है छोटा भाई सिक्स क्लास में पढ़ता है बहुत बहुत धन्यवाद बीजल आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मत 90.4 एफएम अभी हमने ब्रेक के बाद फिर से चार लड़कियों का इंटरव्यू यानी उनकी अपनी जो कंपटीशन की तैयारी उसके बारे में सुना निर्मल मरुधरा सारिका और बीजल इनको हमने सुना तो आज ये बच्चिया जो है सारे ही आठ बच्चिया जो हैं ये पुष्कर के लिए पूरी तरह से अपनी कंपटीशन के लिए अपना अपना अलग अलग जिस सेशन में ये लोग जा रहे हैं जिसमें भाग लिया है उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं और हम सभी लोग रेडियो मधुबन की सारी टीम इनको शुभकामना करती है की ये स्टेट लेवल में जो पुष्कर में कॉम्पिटिशन होने जा रहे हैं वहाँ पर ये अपना नाम रोशन करे अपने स्कूल का अपने टीचर का ये हम कामना करते हैं और ये अपनी पूरी तैयारी के साथ पूरे हिम्मत के साथ जा रहे हैं और हमें खुशी है कि लड़कियां इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपना देश का नाम रोशन करते रहें। आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो